महाभारत द्रोण पर्व एकोन द्रोणपर्व एकोनवतीमोध्याय अर्जुन के द्वारा दुर्मर्शन की सेना का संघार और समस्त सैनिकों का पलायन अर्जुन उवाचन चोदया स्वान्के दुर्मर्शन स्थित एक तिथ्त् गजान एक प्रभेक्षा व्यरिवाहिनी अर्जुन बोले ऋषिकेश जहां दुर्मर्षण खड़ा है उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए मैं उसकी इस गज सेना का भेदन करके शत्रुओं की विशाल वाहिनी में प्रवेश करूँगा मुक्तो महाबाहू केसव सभ्य साची नाम अचोद अध्यामशन स्थित संजय कहते हैं राजन सभ्य साची अर्जुन के ऐसा कहने पर महाबाबू श्री कृष्ण ने जहां दुर्मर्शन खड़ा था उसी ओर घोडों को हाका प्रहार संप्रवृत्त सुदारुण एक बहु नाम च रथ नाग नरक्ष उस समय एक वीर का बहुत से योद्धाओं के साथ बड़ा भयंकर घमासान युद्ध छिड़ गया जो रथों हाथियों और मनुष्यों का संघार करने वाला था तत सा यत पार्थ पर्वता निवनी तदनंतर अर्जुन बाणों की वर्षा करते हुए जल बरसाने वाले मेघ के समान प्रतीत होने लगे जैसे मेघ पानी की वर्षा करके पर्वतों को आच्छादित कर देता है उसी प्रकार अर्जुन ने अपनी बाण वर्षा से सत्रों को ढक दिया किरण बाण जाल त्र कृष्ण धनंजय उधर उन समस्त कौरव रथियों ने भी सिद्ध हस्त पुरुषों की भांति शीघ्रता पूर्वक अपने बाण समूहों द्वारा वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित कर दिया तथा काम उस समय युद्ध स्थल में शत्रुओं के द्वारा रोके जाने पर महाबाहु अर्जुन कुपित हो उठे और अपने बाणों द्वारा रथियों के मस्तकों को उनके शरीरों से काट कर गिराने लगे उद्भ्रांत सकुंडल वसुधा उद्र कुंडल और चोपो सहित उन रथियों के घूमते हुए नेत्रों तथा दांतों द्वारा चवाये जाते हुए ओठों वाले सुंदर मुखों से सारी रणभूमि पट गई। कुंडली कवनाध्वस्ता की योदा च का शि सब और बिखरे हुए योद्धाओं के मुख कटकर गिरे हुए कमल समूहों के समान सुशोभित होने लगे तपनी यहाँ संसिपता रुधरे किए और खून से से हो एक दूसरे से सटे हुए हताहत योद्धाओं के शरीर विद्युत सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे सिरसा पदता शब्दों भू वसुधा तले काली परिपक्वा ताला राजन काल से परिपक्व हुए तार के फलों के पृथ्वी पर गिरने से जैसा शब्द होता है उसी प्रकार रणभूमि में कटकर गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द होता था तथा कबंधम किंचितिष किम निष्कृष्य भुजे कोई कोई कवंध बिना सिर का धड़ धनुष लेकर खड़ा था और कोई तलवार खींचकर उसे हाथ में उठाए खड़ा हुआ था पतितानि न जाननते सिरान से पुर अमृत चमाराह संग्रामे कौन तेय संग्राम में विजय अभिलाषा रखने वाले कितने ही श्रेष्ठ पुरुष कुंती अर्जुन के प्रति अमर्षशील होकर यह भी न जान पाए कि उनके मस्तक कब कटकर गिर गए हयानाम उत्तम हस्तहस्त में बाहुभिच शिरोभिस् वीराम समोड़ों के मस्तकों हाथियों की सूडों और वीरों की भुजाओं तथा सिरों से सारी रणभूमि हो गई थी पार्थ इति प्रभो तव तो सैन्योधा नाम पार्थ भूतम इवाभवत प्रभो आपकी सेनाओं के समस्त योद्धाओं की दृष्टि में सब और अर्जुन में सा हो रहा था वे बार बार यह अर्जुन है कहाँ अर्जुन है यह अर्जुन है इस प्रकार चिल्ला उठते थे पार्थभूत जगत काले न मोहिता बहुत से दूसरे सैनिक आपस में ही एक दूसरे पर तथा अपने ऊपर भी प्रहार कर बैठते थे दे काल से मोहित होकर संसार को अर्जुन मैं ही मानने लगे निष्ठन गाढ़ा बहुरा की समान भवान बहुत बहुसे वीर रक्त से भींगे शरीर से धराशाई होकर गहरी वेदना के कारण कराहते हुए अपनी चेतना खो बैठते थे और कितने ही योद्धा धरती पर पड़े पड़े अपने बंधु बांधवों को पुकार रहे थे अभिंदा पर निर्व्यूहा स निस्त्रा सरा सन तो मराह सबाण वर्मा भरणाह सगदा सा च महाभुज संरब्धान घोपेता परमेश अर्जुन के श्रेष्ठ बाणों से कटी हुई वीरों की परिघ के समान मोटी और महान सर्प के समान दिखाई देने वाली भिंद प्राश शक्ति रिष्टी, हर्षे निर्भ्यूह खड धनुष तोमर बाण कवच आभूषण गदा और भुजबंद आदि से युक्त भुजाएं आवेश में भरकर अपना महान वेग प्रकट करती ऊपर को उछलती छटपटाती और सब प्रकार की चेष्टाएं करती थी यो यस्म समरे पार्थम प्रति संचरते नर तस्त को बाण शरीरम उपसर जो जो मनुष्य उस सम्रांगण में अर्जुन का सामना करने के लिए चलता था उस उसके शरीर पर प्राणांतकारी बाण आ गिरता था नृत्यो नृत्य तो रथ मार्ग हेतु धनुर्व्याजतथा न कच्चि तत्थस्य दीपी अर्जुन वहाँ इस प्रकार निरंतर रथ के मार्गों पर विचरते और खींच रहे थे कि उस समय कोई भी उन पर प्रहार करने का धनुष को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देख पाता था घटमानस्य छिप्रम पांडपुत्रस्य परे जना पांडुपुत्र अर्जुन पूर्ण सावधान हो विजय पानी की चेष्टा करते और शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते थे उस समय उनकी फुर्ती देख दूसरे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था हस्तिनम हस्तिकम च चारथीम अर्जुन ने हाथी और महावतों को घोड़े और घुड़सवारों को तथा रथी और सारथी को भी अपने बाणों से विदिर्ण कर डाला आवर्तमान आवृत्तम युद्धमान पांडव प्रमुखे न कि जो लौटकर आ रहे थे जो आ चुके थे जो युद्ध करते थे और जो सामने खड़े थे इनमें से किसी को भी पांडव अर्जुन मारे बिना नहीं छोड़ते थे यथोदयी गगने सूर्यो हंसे महत्म तथा जैसे आकाश में उदित हुआ सूर्य महान अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार अर्जुन ने कंक की पाख वाले बाणो द्वारा उस गज सेना का संहार कर डाला हस्त भी पाति भिन्न तब सैन्य यथा राजन बाणों से होकर धरती पर पड़े हुए हाथियों से आपकी सेना वैसी ही दिखाई देती थी जैसे प्रलय काल में यह पृथ्वी इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों से आच्छादित देखी जाती थी यथा मध्यन दिन सूर्यो दृक्ष प्राण भी सदा तथा जैसे दोपहर के के सूर्य की ओर देखना समस्त प्राणियों लिए सदा ही कठिन होता है उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन की ओर शत्रु लोग बड़ी कठिनाई से देख पाते थे तथा तव पुत्र सैन्यम युद्ध परम तप प्रभग्नम विघ्नम अति वर्षित शत्रु को संताप देने वाले नरेश इस प्रकार उस युद्ध स्थल में अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुई आपके पुत्र की सेना के पांव उखड़ गए और वह अत्यंत उद्विघ्न हो तुरंत ही वहाँ से भाग चली मारुतेने महता मेघा ने कम्य प्रकालमान प्रतिविक्षित जैसे बड़े वेग से उठी हुई बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार की सेना का टूट गया और वह अर्जुन के खदेड़ने पर इस प्रकार जोर जोर से भागने लगी कि उसे पीछे फिरकर देखने का भी साहस न हुआ प्रतोदय चाप कोटि हंकार स्यन वाग भी भी साधिनो अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए आपके पैदल घुड़सवार और रथी सैनिक चाबुक धनुष की कोटी हूंकार हांकने की सुंदर कला घोड़ों के प्रहार चरणों के आघात तथा भयंकर वाणी द्वारा अपने घोड़ों को बड़ी उतावली के साथ हाथते हुए भाग रहे थे शांगु परे। तमेवा भिमुखा यजो तब यो धा तो साहांतम अन सं दूसरे गजारोहित सैनिक अपने पैरों के अंगूठों और अंकुशों द्वारा हाथियों को हांकते हुए रणभूमि से पलायन कर रहे थे कितने ही योद्धा अर्जुन के बाणों से मोहित होकर उन्हीं के सामने चले जाते थे उस समय आपके सभी योद्धाओं का उत्साह नष्ट हो गया था और मन में बड़ी भारी घबराहट पैदा हो गई थी इतिश्री महाभारत द्रोण परवणी जयद्रथव परवणी अर्जुन युद्ध एको नवति एकोनवतीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जैद्र वध पर्व में अर्जुन युद्ध विषयक नवाशिवा अध्याय पूरा हुआ